क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायल प्रत्यक्ष ब्रह्म से ब्रह्मा

श्या सख्यम बदल कन्मा कन् भक्ता अवतुम्मा शाषा ओं, ओं सहनो स्वंत

कलपेशमस् ओ शाशा शांति ओशाभ विश्व छो

अमृत दिवधारण यास शरीर जिह्वा मे मधुम्तम कर्णाध्रमि विश्व ब्रह्मण कौचया शुत मे गोपाल

ओ अहम वृक्ष से पक्षसम सुधा अमृत

शंको वेदान शांति शांति शांति क्या कुछ बोलेंगे कल जो हमने रोया

येन अन्य तद्वि शास्त्र ऐसा लगता है कि पहले सेंटेंस और दूसरे के बीच में थोड़ा जंप है नॉर्मली का के देते हैं से, के है। वो नहीं है न

ना नहीं है की सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट नहीं है वहाँ पर थोड़ा कुछ जंप हो सकता है वो क्या है क्योंकि पहले भी अनुमान का आया है जन्मादेश में जहाँ आपने देखा अभी यहाँ पर तथा आत्म उज्ञान से फल

न तो दृश्य शास्त्र प्राण्यम शक्ति प्रत्याख्या ना शास्त्र प्रमाण्यम

अध्यास अध्यास अध्यारोपण क्या उसके बाद कोई अध्यारोपण तो कर नहीं सकते क्योंकि जब प्रांगी लेवल में आ गए हैं उसके बाद तो अध्यारोपण नहीं कर सकते आ, क्या थोड़ थोड़ा थोड़ा अध्यास नहीं है उधर अध्यारोपण अध्यू क्योंकि बुद्धि वृद्धि से बाहर है उसके बाद जो शुद्धात्मा में जाना है प्रांगी से जो पूरा जो अद्वैत सिद्ध होता है जो शुद्धात्मा में पहुंच जाएंगे प्रांग में पहुंचने से अद्वैत तो सिद्ध नहीं होता

तो so, शुद्धात्मा में जाने से ही अद्वैत जीत होता है okay. तो so, अद्वैत सिद्धि तभी होता है जो शुद्धात्मा में पहुंचेंगे okay. so, वो जो जंप है फ्रॉम प्राप्त टू डिस्ट्री वो शायद इधर है। भी सीधा प्रॉब्लम

Here कियर ऑन वन साइड ही स्टेलिंग अनुमान गोचरम नहीं है इसीलिए वी हैव टू टेक दिस दी ब्रह्म इसके it वी हैजेंट सबसे प्रॉपर्ली शुड as इट इज अवर शीलिंग इसीलिए इट हैजमान अनुमान

What doesn't yeah. lead to the other for me, ji, is the sense that even if you say pramanam, so the concept of pramanam is out. I think elsewhere it is discussed, and uh, anumana gamyam is also out. But that doesn't automatically say it doesn't say satasmat siddham brahmaha. Uh, you know, shastra pramanatko. It doesn't automatically follow that only this one has to. You know, it has to be only through shastra pramanam. No, no. We have left that. Sorry, ji. No.

डिस्कसिंग यहां पर क्या है ओ यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्या विधि संस्पर्श मंत्रेण अन्यत्र न मतलब दृष्टम अन्त्र कर्मकांड में ओ विधि से संबंधित न होकर वेदवाक्यों को प्रमाणत्व न हम नहीं सुना है

वेदवाक्यों का प्रमाण तो कब बात रहा है वो विधि के साथ ही आ रहा है है ना? कहा अन्यत्र पूर्वक नहीं है अच्छा, हम देखा है तथा ऐसा होने पर भी आत्मविज्ञान से फल पर्यतवा वहां पर आत्मविज्ञान फल हो रहा है मालूम हो रहा है

वहां पर फर्क क्या है वहां पर बाद में कुछ होगा उसका प्रामाण्य हमको अनुभव में आएगा फल प्राप्ति के बाद है ना लेकिन अभी प्रमाण ऐसा रखकर हम करते हैं, लेकिन वो जो कहा है वो ठीक है अनुभव कब आता है वो बाद में ही आता है फल के बाद लेकिन इधर क्या हो रहा है आत्मविज्ञान से फल पर्यतवा

आत्मज्ञान फल हो रहा है मिल रहा है ना इसलिए न तुष्ट शास्त्र ओ के बारे में जो शास्त्र है उसका प्राण्य शक्यम प्रत्याख्यात उसका प्रामाण्य निराकरण नहीं कर सकता है समझोगे ना उसका प्रामाण्य नहीं निराकरण सकता है बाद में वाक्य है, है न अनुमानगम्यं शास्त्र प्राण्यम

अनुमान को क्या आ गया नुम शास्त्र प्रामाण्यम यह ना अन्य दृष्टम निदर्शनमे था और अनुमान प्रमाण किया और किसी जगह में देखा हुआ एक निदर्शन को लेकर ही करना पड़ता है मतलब व्याप्ति है है ना वो वहां से और खींच के लेके आना ऐसा कुछ होता है यहां पर

ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो रहा है नुमानगम शास्त्र प्राम पर वहां पर भी कर्मकांड में भी नहीं है लेकिन यहाँ पर अनुमान का कर्म में अनुमान का प्रश्न ही नहीं है है ना ज्ञान कांड में अनुमान हो सकता है लेकिन यहाँ पर अनुमान अनुमानगम नुमानगम प्रामाण्यम कह रहे हैं साक्षात्कार होने के बाद की बात हो रही है

आपने बताया था कि हनुमान कहाँ तक चल सकता है जब हनुमान कर्म कांड में चलता है नहीं नहीं तो कर्मकांड में नहीं चलता है शास्त्र कांड में चलता है तक चलता है ना जब तक चलता है जब तक ये चलता तो ठीक है ये तो ठीक है वो छोड़ो हनुमान तो कर सकता है इधर लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं नुमानगम शास्त्र प्रामाण्यम ऐसा बोल रहे है हनुमान को कैसा क्यों लेके आया

पिछले सेंटेंस को यहां पर कनेक्शन क्या है पिछले सेंटेंस में क्या है वो कर्मकांड में वेदवाक्यों को विधि के साथ ही कर रहा है हम जानते हैं लेकिन यहां पर आप तो विज्ञान को बोला है हमको फल मलम हो गया है ना अभी अनुमान से क्यों बोलना ऐसा है

तीसरे जंप क्या है अभी हम क्या समझना इधर प्रश्न समझ रहे हैं नहीं बिकॉज़ इट इज़ दैट इधर प्रश्न स्पटवारियम तो वापक वाला रूल उस उसको में फिट ऐसे नहीं होता है ठीक है देखो आप जो कह रहे वो ठीक नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर कनेक्शन क्या है कर्मकांड में

है ना विधि को छोड़कर वाक्य का प्रामाण्य नहीं है हम जानते हैं उसके आधार पर आप क्या कह रहे हैं वो शास्त्र नीचे शास्त्र प्रामायण तुम प्रत्याख्यात हो शास्त्र प्रामायण को आप निराकरण नहीं कर सकते इस वाक्य को याद रखो बाद में कह रहे हैं ना जो में शास्त्र प्रामायण क्या क्या अनुमान क्या है

इसमें रक्त प्रभाव का हिन्दी बोलतू थोड़ा सा कम है तात्पर्य बोलो तात्पर्य तात्पर्य बोलो आप, आप जो पढ़ा है ना उसको आधार करके आप बोलो आशा यह है कि यदि वेद प्रामाण्य अनुमान कमज हो तो दूसरे किसी स्थल पर देखे हुए दृष्टान्त की अपेक्षा करें परंतु ऐसा नहीं है

चक्षु आदि के समान भेद के प्रामाण्य का ज्ञान जी नहीं एक थोड़ा सा इसलिए उसको लिंग आदि की अपेक्षा नहीं है प्रामाण्य का संशयत तो अज्ञान और अबाधित अर्थ के तात्पर्य प्रामाण्य का निश्चय करना चाहिए क्रियार्थ से नहीं अब ये जो इसमें एग्जांपल दिया ना उससे मुझे थोड़ा सा लगता है कि पैटर होगा क्योंकि कूपे पते कुए में गिरे इस वाक्य में व्यभिचार होता है इस वर्ण के अर्थ का उप समाप्त होता है

मतलब ये ऊपे पते ये अनुमानित है सार्थक है और क्रिया से संबंधित नहीं है ये तीनों बातें उन्होंने जो उनको बताना है उत्तर पक्ष में वो तीनों बातें आ गई है इस दृष्टांत से ऐसा मुझे लगता है देखो जी यहाँ पर हरेक वाक्य को दूसरे वाक्य से संगति दिखाना यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ सिद्ध करना नहीं है

मैं क्या पूछ रहा हूँ इस वाक्य का अर्थ क्या है नहीं पूछ रहा हूं इस वाक्य का अर्थ आप जानते हैं पिछले वाक्य का अर्थ आप जानते हैं क्या यह स्वतंत्र वाक्य है नहीं तो पीछे से संबंधित है संबंधित तो क्या है संबंध देखो ये विषय अलग हो गया और एक वाक्य आता है हाँ तो समझ में आ गया

ऐसा नहीं है शास्त्र प्रमाण की विषय शास्त्री शास्त्र प्रमाण की विषय है पीछे इसलिए संबंध है किस प्रकार का संबंध है स्वामी जी स्वामी क्लू संगति देखो इसलिए आक्षेप संगति आक्षेप संगति जैसा होता है नहीं वो संगति क्या है मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्यों सडनली अनुमान में जम्प क्यूँ जम्प किया

यहाँ पर क्या है पिछले वाक्य में ऐसा क्या है जो इसको बोलने का जरूरत पड़ेगा जरूरत पड़ा है हाँ, ये हो सकता है कि विधि वाक्य में तो अनुमान बिल्कुल नहीं आता हाँ, हाँ, अब जब ये कह रहे हैं कि इधर अब आगे आत्मज्ञान में हाँ, हो सकता तो है अनुमान आ सकता है हाँ, सकता। तो उसको भी नरीफाई कर रहे हैं फाइनल स्टेज में हाँ फाइनल स्टेज में क्या

कि अनुमान नहीं आएगा कनेक्शन क्या है नहीं, साक्षात का, का है ना माँ ये ठीक है पर पर्यंत तो फिर अनुमान भी नहीं कर सकता नहीं तो देरी ऐसी ठीक है माँ नशा अनुमान गम्यम भास्त्र प्रामाण्यम ओ यहाँ पर प्रामांड्य के लिए पूछ रहा है वेद वाक्य का प्रामांड्य के बारे में बात कर रहे हैं

सुनो बोलता हूं बोलता हूँ सुनो देखो पिछले वाक्य को देखो प्रामायण किसके बारे में वे वाक्यों के बारे में प्रामायण अनुभव वगैरह कुछ नहीं है उसके बाद वाक्य का प्रामायण ठीक है वाक्य का परामायण में क्या है शो इसमें तो कर्मकांड में तो वाक्य का प्रामायण विधि के द्वारा ही आ रहा है

है ना वहां पर अनुमान वगैरह कुछ नहीं है विधि के द्वारा आ रहा है प्रामाण्य सिद्ध हो गया वेद वाक्य का देखो सिर्फ अर्थवाद से प्रामाण्य नहीं है है ना विधि स्पर्श से और उसका प्रामाण्य प्राप्त हो गया ये ठीक है है ना इसका मतलब क्या है वहां पर अनुमान प्रमाण के लिए प्रवेश ही नहीं है ठीक।

है ना अभी ज्ञान कांड के बारे में आ रहे हैं। ज्ञान कांड में ज्ञान कांड में शास्त्र से प्रामाण्यम के बारे में बोल रहे शास्त्र से प्रामाण्यम मतलब शास्त्र वाक्य का प्रामाण्य अनुमान से सिद्ध नहीं होता है ना क्योंकि फल पर तत्व है।, है ना अनुमान को क्यों लेके आया देखो

अभी वो आक्षेप करने वाला उसका मन में क्या है देखो क्या है देखो जी कर्म में एक अर्थवाद वाक्य है उसमें मतलब नहीं है विधि के साथ ही अर्थ हो गया है ना मतलब वो व्याप

वहां पर जो संबंध है विधिवाक्य और अर्थवाद में उस संबंध को ही हम इधर भी लेके आना वो क्या बोल रहा है वहां पर अर्थवाद के स्थान में ब्रह्मवाक्य को रखो ठीक है वहां पर अर्थवाद वाक्य को ब्राह्मण कैसा आ गया विधि के साथ आ गया

है ना नहा पर ब्रह्म वाक्य बोल रहा है विधि कुछ नहीं है बोल रहा है प्रमाण कैसा प्राप्त होता है इसके साथ संबंध दिखाओगे इसके बाद प्रमाण हो सकता है ऐसा उसका प्रश्न है वगैरह इसलिए ओ आक्षेप करने वाला क्या कह रहे हैं देखो आप हाँ वहां पर जो है क्या व्याप्ति को रखा है अर्थवाद से विधिवाद से संबंध ऐसा रखा है

उसी व्याप्ति को अनुमान से यहां पर खींचकर बोल रहे हैं यहाँ पर व्याप्ति नहीं ना अर्थवाद के स्थान में ब्रह्म वाक्य है और क्रिया के स्थान में कुछ नहीं है लेकिन वहां पर क्रिया वाक्य अर्थवाद वाक्य में व्याप्ति है ये एक संबंध है उसी प्रकार इधर भी संबंध रखने के लिए आप कुछ ना कुछ बोलो कर्म को बोलो उपासना को बोलो ऐसा आप कह रहे हैं अनुमान से बोल रहे हैं

समझा नहीं समझा हाँ मतलब ये वो लोग जो बोल रहे हैं वो अनुमान को उपयोग करके बोल रहे हैं हम उपयोग करके यहाँ पर आप आक्षेप कर रहे हैं देखो वहाँ पर भी अनुमान नहीं है बिल्कुल नहीं है उधर अनुमान प्रमाण का प्रवेश ही नहीं है वहाँ पर लेकिन वो वहाँ पर विधि के साथ ही अर्थवाद को जोड़ा है ऐसे ही कहाँ पर कर रहा है

ऐसा वहां से को खींचकर बोल रहा है, है। समझेगा ना ये मतलब नहीं है क्यों पूछा अरे फल हमको मिल रहा है तुम्हारा व्याप्ती लेकर हम क्या करना पड़ेगा देखो जी फल मिलने के लिए वहां पर फल तो वेद वाक्य का एक क्या है प्रयोजन है

है ना प्रयोजन के लिए आप वहां पर वो संबंध को रखा है संबंध को व्याप्ति ऐसा नहीं बोल सकता शास्त्री बोल दिया वहां पर अनुमान कुछ नहीं है लेकिन उसको वो संबंध जो है उस संबंध को यहां पर भी खींच कर लेके आ रहे हैं क्या स्पष्ट हुआ लेकिन ये निदर्शन वही दृष्ट अः निदर्शन वही है कर्मकांड में

अर्थवादा और इसमें वो, वो, निदर्शन है ना जी है समझा वही निदर्शन है एग्जाम्पल वहाँ निदर्शन से वो व्याप्ति को आपने खींचा, आ, खींचा। और वहाँ यहाँ पर आपने अन्वय कर सकते हैं अन्वय करने, करने, करने के लिए ऐसा निदर्शन क्यों चाहिए हमको फल मिल रहा है ना अच्छा, तो ये पिछले बात

नहीं हम पता नहीं कर सकते थे समझ आ नहीं, नहीं, दिवाद नहीं आ सकता बहुत कठिन है नहीं, नहीं इस तरीके से इस दोनों का कनेक्शन आप भूल रहे हैं हम इसमें नहीं लगे थे हम अगले वाक्य के दृष्टम के, के साथ लगे हम इसके बीच में कुछ भूलना चाहते प्रमाण्य उसके बाद है ना उस मैं क्यों बोला ये पूरा आर्ग्यूमेंट कोई इसको स्पष्ट नहीं किया है इसको स्पष्ट नहीं किया है

स्वतंत्र लेकर ही कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्र नहीं है पिछले वाक्य से संबंध है क्या है संबंध वहाँ वो अन्... वो जो द्र... वहाँ पेनामिन हो रहा है उसी को इंपर कर रहे हैं हाँ इंत्र कर रही इधर वही निदर्शन हो गया उनको ये निदर्शन की जरूरत नहीं है जहाँ पर ब्रह्मज्ञान से फल हो गया वहाँ पर व्याप्ति ले आने के लिए वहाँ पर वाक्य के लिए प्रामायण कैसा सिद्ध हुआ

विधि के साथ सिद्ध हुआ विधि का अनुभव होने के बाद सिद्ध हुआ और विधि का फल तो सिद्ध तो हुआ नहीं कर... तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर यही फल मिल गया इसलिए अनुमान से कुछ ना कुछ करके बाद में बोलना है ऐसा क्या है हम लोग जो, जो अनुमान समझ रहे थे हम इधर इन, इन इस प्रकार का क्रॉस कॉन्फ्रेंस हाँ। नहीं समझ हाँ। हम जो हनुमान देखना चाह रहे थे वो

इधर ही शास्त्र प्रमाण अनुमान सिंह है ये देख रहे है ना स्पष्ट हो गया ना आपको आगे बढ़ेंगे सो इट इज एनली सब्सेंसिएशन ऑफ दमर सेंटेंस दिस इज ऑल द मोर सो क्या है सब्सटेंशन फॉर्मर सेंटेंस क्या है ये जो, ये ना।

फल है ना? प्रत्याप हो गया तो बारे में बोल रहे है आप अनुमान से कुछ ना कुछ सिद्ध करते है तो वो नहीं चाहिए इधर ऐसा नहीं हो सकता नहीं जरूरत नहीं है आप अपने एक्सपीरियंस का अनुमान नहीं नहीं ले क्यूँकी शास्त्र अपने में स्वतः प्रमाण है

ये वाक्य बोलते ही आपको फल मिलता है या नहीं ऐसा कुछ न कुछ करने के बाद होगा ऐसा कुछ नहीं है मिल रहा है वो भी है है ना इसलिए और नहीं मिला ऐसा रखो मुझे अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तो भी अनुमान से वाक्य को सिद्ध प्रमाण करने का सिर्फ जरूरत नहीं है इसमें भी विश्वास रखो साधना करो मिलता है

जैसा वहां पर वहां पर प्रमाण्य को पूछा क्या कर्मकांड कर्म में प्रमाणिक को पूछा क्या जी ओ विधि को लिया या, या, वो किया फल मिल गया खुश हो गया है ना वहां पर भी अनुमान से वो प्रमाण आप नहीं लेके आया इधर क्यों लेके आना? <laughs> इधर आप जो कर रहे हैं वो वही की है

क्या है वही मतलब कि साधना करो तो साधना विधि नहीं हुई नहीं है नहीं सारा बात आए आएगा है आगा। आगा। नहीं ना बाद में आएगा ये आपने एक मिनट आपने उस दिन अध्यास का पूछा था ना अध्यास कर रहे हैं तभी हमने डिस्कस किया था कि वो अध्यास नहीं है निजी ध्यान जब कर रहे हैं क्योंकि ठीक तरह की चीज के बारे में हम चिंता कर रहे

समझ आएगा आपका? अभी बाद में दिखाते हैं अभी साधना जो बोलता है वो साधना क्या है विधि नहीं है बाद में देखेंगे वो आता है है ना उसके बाद अत्र अपरे प्रतिप्रतिष्ठे हो गया इस वाक्य के बाद अत्र अपरे अपरे प्रतिप्रतिष्ठे होकर

सति च विधिपर एवं से अग्नोत्र साझादन विधीये एवं अमृतत्काम आगे बढ़ा ज्ञान विधीये की याद आक्षेपको आगे पिटारा है, है कल अरे प्रत्युपतिषंते ये वाक्य होती

अभी अनुमान हनुमागम्यं शास्त्र प्रमाण्यं बोल ना वो उसके बाद नहीं अच्छा वो वो बाद में अपरे प्रत्युतिषंटे सर्गाद अग्निहोत्रादन विधीये एवं अमृतकाम से ब्रह्म ज्ञानम विधीये उक्त

आक्षेप आक्षे बोल रहा है आक्षेप ये करवक समाप्त नहीं हुआ पूर्वक ये बोल रहा है यहाँ पर वो क्या बोल रहा है विधि परत्व स्वर्गाधिकार से अग्निहोत्र साधन विधीये स्वर्गाधिकमना वालों को अग्निहोत्र साधन जो जैसा विधि करता है शास्त्र उसी प्रकार अमृतत्व काम आपने प्रश्न पूछा अमृतत्व क्या है

मोक्ष अमृतत्व थोड़ा फर्क होता है बाद में देखेंगे अमृतत्व ऐसा रखा मोक्ष को काम से ब्रह्म ज्ञान विधि ब्रह्म ज्ञान को विधान क्या विधि क्या है आपने पूछा ना वो विधिया तो क्या अपने साथ कंपेयर करते जा रहे हैं करके जा रहे हैं हमारे लाइफ में जैसे वैसे आपके विधि हाँ आप लोग ये करते हैं हम लोग हाँ अमृत है समझेंगे ना अभी बाद में पूरा अभी हम पूछते है उससे छोटा बीच में एक प्रश्न

नन् जिज्ञा वैलक्षण्यक्त कर्मकांडे तो भूत निवृत्त ब्रह्म जिज्ञाजान

अनुष्ठान अनुष्ठानापेक्षा विलक्षण ब्रह्म ज्ञान फलम भवितम अर्ति अभी उसके आक्षेप के बारे में हम एक प्रत्याक्षेप कर रहे हैं प्रत्याक्षेप क्या है क्या जी बार बार वहां से वहां से खींचकर खींचकर पूछ रहे हैं आक्षेप कर रहे हैं हमने बोला ना पहले क्या बोला

जिज्ञास वही लक्षण मुक्तम धर्म जिज्ञासा में धर्म जिज्ञासा में फर्क क्या है हम बार बार बोला है क्या बोला है कर्म कांडे भव्यो धर्मो जिज्ञासा कर्मकांडे कर्म कांड में बाद में होने वाला जो है उसके धर्म के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं कुछ न कुछ बाद में होता है स्वर्ग बाद में मिलेगा

स्वर्गा के पूछ है ना अभी पीछे बाद में होगा इसको रखकर जो धर्म की जिज्ञासा करना पड़ेगा लेकिन यह तो भूतम नित्य निवृत्तन जिज्ञास अभी हमारे सामने है, है ही निवृत्तम मतलब हई ही इधर ही है नित्य निवृत्तम हमेशा हमारे साथी है जिज्ञासम तत्र धर्म ज्ञान फलात्ष्ठानापेक्षा

वहां पर धर्म ज्ञान को धर्म को जिज्ञासा करके जो समझा उसके अनुसार अनुष्ठान किया अनुष्ठान के बाद कुछ ना कुछ मिला आपको लेकिन यहां पर क्या है तदविलक्षण तो उससे बहुत विलक्षण ब्रह्म ज्ञान फल बहुत तो मोहती ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है इधर ही मिलता है वो पूरा पूरा अलग है ऐसा हम बोल रहे जो बड़ा आक्षेप किया

उसके ऊपर हम प्रत्याक्षेप किया अभी वो शुरू करता है फिर भी फिर शुरू करता है। इसे वहां पर खत्म हो गया पूर्वापेक्षा याद रखो बाद में वो बोलता है नारहत्यवितम पूर्व नारत्यवाना नारदेव नार पूर्व शुरू हो गया प्रत्याक्षेप खत्म हो गया नारहत्यवितम वो बोल रहे ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता

कैसा नहीं हो सकता ये विलक्षण है ब्रह्म ज्ञान विलक्षण है ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा फल में जैसा संबंध है उसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा फल में भी संबंध है उसी प्रकार वाला है इसे आप जो खा रहे वो ठीक नहीं है ऐसा बोल रहे है।

कार्यविधि प्रतिपाद्यमानत्वात् या, या आत्मा ह भवि कार्य प्रयुक्त ब्रह्मण प्रति द्रव्य

जिज्ञासी लोकमुत ब्रह्म वेद्रधानु सत्सु कौसुआत्मा कि

तत्स्वरूप तत्स्वर्पणन सर्वे वेदंता उपयुक्ता निर्वग नितृशुद्धबुद्धोस्वभा

विज्ञांद ब्रह्मय तदुपासनाच शास्त्र दृष्ट अदृष्ट मोक्ष भविष्य देखो बोल रहे हैं वो अलग है अलग है ओ अलखे अलखे सोजिज्ञा फल

वो जैसा तो है वैसा भी पूर्व पक्ष ने कोट किया देखो, मतलब वहाँ पर वो अर्थवाद और विधि में जैसा संबंध करके ही बोला है उसी प्रकार इधर भी है ऐसा बोल रहा है उसी प्रकार इधर भी है ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्ष कर रहा है क्या कर रहा है देखो

कार्य विधि प्रयुक्त से व्रह्मणा प्रतिपाद्यमान यहां पर भी विधि बोला है क्या आपने विधि का ऐसा हमारे ऊपर आक्षेप कर रहे है।, है ना कार्य विधि है ब्रह्म के ब्रह्म को बोलकर बाद में वो कार्य विधि प्रयुक्त किया है प्रतिपादन किया है विधि का क्या जी कौन सा क्या है विधि

ऐसा पूछा बोलता है देखो आत्मा वा अरे द्रष्ट्य श्रोतव्य मंत्य अन्य सभ्य द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य अनु ऐसा है ना ये तव्या तव्या बोला तो विधि है दाव ऐसा दाव करना है करना है करना है ऐसा है या आत्मा अभतप अपहतप आत्मा सोन्वे जिज्ञास्य है ना

वो आत्मा जो है अपात्मा मतलब सब पापों को पाप पुण्यों को भी है? जो वो नाश कर लिया है कुछ नहीं है उसमें so, सो अन्वेष्ट विहा उसको ढूंढना सभी जिज्ञासके बारे में चर्चा करके समझना बाद में देखो आत्मे क्यों उपास बोला है स्पष्ट है जी इधर देखो याद रखो

आत्मा ऐसा ही उपासना करना बोला है है ना? आत्मा ने वो लोक उपास आत्मा ऐसा लोक को ही उपासना करना बाद में ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती देखो ब्रह्म को सा समझना इस प्रकार इस प्रकार समझने के लिए बहुत है उपासना वगैरह करना वो करने के बाद

ऐसा ब्रह्मत्व तो मिलता है वही अमृतत्व तो है वे शब्द में ऐसा मतलब है हाँ वो, वो बोल रहा है उपनिषदों में वे विधि हो ही विधि वे कोई ही बोला है है ना अभी ऐसा बोलते ही वो उपासना करो ऐसा बोला है इसलिए अभी प्रश्न उठता है

उपासना करो उपासना करो बोलते ही ब्रह्मा आत्मा दोनों बोला है इसलिए प्रश्न क्या उठता है इत्यादि विधानेश् उपासना करो उपासना करो जो विधान बोला है उसमें विधि बोला है उसमें कोसो आत्मा ये आत्मा क्या है जी किमत ब्रह्मा वो ब्रह्म क्या है जी इत्याकांक्षायाम ऐसा आकांक्षा होती है देखो जी ओ

Hmm, अर्थवाद को बोला है ना ओ वायद्रे विष्ठा देवता बोला क्या है वो नहीं दो, ए, ऐसा नहीं है जी जिरे उसको ऐसा आपने यज्ञ किया आपको पैसा मिलता है हाँ क्या थोड़ा बोला? अभी मैं कौन है मैं कैसा करना क्या करना बोलो ऐसा आता है या नहीं

उसी प्रकार इधर भी ओ ब्रह्म वेद ब्रह्म होती ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है अमृतत्व मिल जाता है पीछे क्या बोला है उसकी उपासना करो बोला है इसलिए कौश आत्मा किम तत् ब्रह्म ऐसा पूछने के लिए उत्तर हो गया उसको तत्स्वरूप तो समर्पणे ना इसलिए ओ ये आत्मा क्या है

ब्रह्म क्या है उसको समझाने के लिए सर्वे वेदांत उपयुक्त है सारे वेदांतवाद का उपयुक्त है उपयोग हो गया इसलिए वहां पर जैसा यहां पर भी ऐसा ही है कर्म नहीं है लेकिन उपासना है वेदांतवाद के विधि परक है ये बताना हाँ विधि परक है उसी प्रकार इधर भी है इसलिए वो कैसा है वो कैसा समझाता है

नित्य नित सर्वगतः नितृप निशुद्धबुद्धमुक्त स्वभाव विज्ञान ब्रह्म ओ नि हमेशा है ओ सर्वज्ञ ओसा सर्वगत है सब में है है नज्ञानंदम ब्रह्म इतना बड़ा है

उसको उपासना किया बाद में तुमको अमृत मिलता उधर जैसा वैसा ही है जी वहां पर वो, वो सफेद बकरा को आप बली देना पड़ा यहां पर और कुछ करना उपासना करना समझ आ गया इत्या हो जाए तो उपासना अच्छा शास्त्र दृष्टो ओ शास्त्र से दिखाया हुआ

उपासना जो है उसको करने से अदृष्ट मोक्ष फल भविष्य थी अभी आप नहीं जो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं देख पाए, देख पा रहे हैं ऐसा मोक्ष ऐसा फल आपको मिलता है बाद में मिलता है जैसा वहां पर स्वर्ग आदि बाद में मिलता है पैसा बाद में मिलता है उसी प्रकार में आपको मिलेगा स्पष्ट हो गया

तो इसका मतलब यह कि जो अदृष्ट फल है वो शास्त्र से दृष्ट है मतलब मतलब व्हाट सेइंग शास्त्र नहीं शास्त्र शास्त्र तदुपासना तो अच्छा है नो शास्त्र से दिखाया हुआ जो उपासना है शास्त्र से शास्त्र बोल रहे ना कि उपासना है उससे वो करने से अदृष्ट मोक्ष फल भविष्य

हो का परिणाम हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं हाँ। वो, वो बोल रहा है वो बोल रहा है। वो बोल रहा है। वो बोल रहा रहा है है समझ गया देखो और आगे बढ़ता है आगे बढ़कर इसी को बोलता है देखो ऐसा नहीं किया तो सिरू ब्रह्म बोलने से मतलब नहीं है इसको बोलते है, सुनो बोल क्या बोल रहा है कर्तव्य ध्यान प्रवेश

कथने, संभवत, वस्तुमात्रकथने वसती वो बोलता है, देखो

कर्तव्य विधि अनुप्रवेश जो करना है ऐसा विधि नहीं किया करो ऐसा उसको कुछ नहीं बोला वहां पर है ही नहीं ऐसा हो गया वस्तुमात्र कथने हानोपादान असंभवात और सिर्फ वस्तुमात्र कथन है न ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है वैसा है वैसा है, वैसा है।, वैसा है। ओ कृष्ण देवता ऐसा है सौरोदित है

बोलने से क्या जी क्या हो गया आपको क्यों कुछ नहीं होता है हानोपदाना संभव लेना नहीं छोड़ना नहीं क्या छोड़ना चाहता है दुखों को छोड़ना चाहता है क्या लेना चाहते हैं सुखो लेना चाहता है इसे वहां पर कुछ भी नहीं है सिर्फ उस तो उसका कथन है वो कैसा है मालूम है एक चंद पसंद सुनो सप्तमती ऐसा एक स्टेटमेंट है

वेद नहीं आता वो इस दुनिया में सात द्वीप है राजा सो सब ग राजा जा रहे हैं ना सात द्वीप तो रहने दो राजा जा रहे तो जाने दो इनको क्या है मतलब इत्यादि वाक्य हो तो इस प्रकार के वाक्य सा वेदांत वाक्य नाम आदर्त क्य में सो सिर्फ ब्रह्म के बारे में बोलते रहा वेदांत मतलब ही नहीं होता है

है ना अभी हम बीच में घुसकर बोलते हैं है ना उसको अलग अलग करके समझाओ नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको न वस्तुमात्र कथन एपी वस्तुमात्र कथने पी

प्रजुर्य नर्प इध भ्रांतिजन भीति तथा असंस्यात्म वस्तुन संसारित भ्रांति हम बोलते

क्या जी बोल दिया। अभी ये एक दृष्टांत देता हूं तो वस्तुमात्र कथन होने से भी आपको फायदा हो सकता है वस्तुमात्र कथन है लेकिन फायदा हो रहा है मैं दिखाता हूं सुनो वस्तुमात्र कथन ये भी रजुरी सर्पहा एक विषय है ये रज्जु है सत नहीं है ऐसा एक विषय है बोला

लेकिन ऐसा विषय को समझने भी समझने से भी क्या हुआ भ्रांति जनित भीति से जो भीति थी, थी वो परिहारो चली गई चली गई अर्थवत्व दृष्टम उसमें अर्थ है सिर्फ एक स्टेटमेंट है उसमें अर्थ है उसी प्रकार इधर क्यों नहीं हो सकता तथा तो यह असंसारियमतना

वहां पर संसार का संबंध ही है अवत तो आत्मा है कुछ नहीं है ऐसा ब्रह्म को में सुनाया आम संसार संसार नहीं लेने वाला आत्मवस्त न संसारित्व भ्रांति निवर्तन है ना अर्थत्व संसार के भ्रांति नष्ट हो जाता है इसलिए अर्थवत्व होता है समझ रहे ना आपको

ये भ्रांति भ्रांति बार बार बोल रहे हैं तो भ्रांति थोड़ा मिथ्या तुझे निकट नहीं रहा है निकट क्या है वही है सुख दुख कैसा आ रहा है अध्यास आ रहा है जी वहां पर आ बार बार इसको याद करो देखो गड़बड़ कहां हो रहा है

समझो बार बार बार बार हम कहां से शुरू किया कहां जा रहे हैं इसको याद रखो नहीं तो बिगड़ जाता है अरे क्वाक्य को स्वतंत्र स्वतंत्र ऐसा समझते रहा कि शास्त्र के मतलब क्या होता है वहां पर क्या हो चुका देखो पहले से शुरू करो हम में को ले आज प्राग्ञ में हम जानते हैं वहां पर शरीर संबंध नहीं है जानते हैं

लेकिन उठते ही शरीर के संबंध को रखा, रहा है रखने समझता इसलिए शरीर के संबंध जो है वो भ्रांति है है ना मिथ्या ज्ञान रखना अभी ये मिथ्या ज्ञान से मुझे क्या हो गया मैं पुरुष हूं ऐसा होते ही स्त्री चाहिए मैं स्त्री हूं बोलते ही पुरुष चाहिए संसार शुरू हो गया हो गया हो गया सर्वनाश हो गया ऐसी भ्रांति जब चली गई अरे प्रतिभा पूरा पूरा लगे जी

इसको आपने समझा बाद में संसार नष्ट होता या नहीं उसको समझा आपने इसलिए लमा पर क्या दिक्कत है ये प्रत्युका आप अनुभव करते रहने पर भी अनुभव कर रहे हैं और शरीर से संबंधी वो भी जानते हैं लेकिन मैं कौन वो नहीं जानते लेकिन इनका प्रश्न मेरे ख्याल से है नहीं ठीक है, है मैं उसी प्रकार, प्रकार तो

उसी प्रतिषार नहीं, तो नहीं, नहीं नहीं तो नहीं बोला बोलना संसारित ठीक है है ना यहाँ पर उसी प्रकार संसारित तो क्या है मैं वो, वो ऐसा है ना इसलिए ये रुजरे नाइम सर्प बोलने से जैसा मालूम होता है ये प्रत्युगात्मा को रखकर प्राज्ञ को रखकर ये तुम प्राज्ञ ऐसा, ऐसा ऐसा मत रखो आत्मा है ऐसा मैंने समझाया तो पूरा होता है ना

समझा बोलते ही अर्थोच सुन तो बोलते हैं वो बोलता है फिर वापस आ गया आ, बोलो

यदि प्रजस्व्रवण सर्पभ्रांति संसारिभ्रांतिस्वण्मा नवर्तुत यू सुखदुखादर्मदर्शना

श्रोतव्यो मंत्यो निध्यात श्रवणोर कालो मनन निद्यासो विधिदर्शना प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिषय तय

शास्त्र प्रमाण कम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम वो क्या बोल रहा है, होता है ना प्रार्थन के बारे में समझते संसार चल छोड़ जाते है ना ऐसा पूछा ना? वो बोल रहा है जो से बोल रहा है सियादे तम शायद ऐसा भी हो सकता था यदि

रज्जुस्वरूप श्रवणे युवा सर्पभ्रांति संसारित तो सर्पभ्रांति ही वो रज्जु स्वरूप बोलते रज्जु सर्प बोलते वो डर चला गया उसी प्रकार संसारित तो भ्रांति भी ब्रह्म स्वरूप श्रवण से ही चला जाता है तो शायद आप जो बोले वो भी ठीक होगा लेकिन न तो निवर्तते

लेकिन नहीं जा रहा है क्या हो रहा है श्रुत ब्रह्मणों पी ब्रह्म के बारे में बार बार सुनने के बाद भी यथापूर्वक यथापूर्व बहुत अच्छा

जैसा पहले जैसा था वैसा ही कुछ भी कुछ भी फर्क नहीं है यथापूर्व स्क्टर स्क्वेर यथापूर्व सुख दुखा संसार धर्म धर्म दर्शनाद सुख दुख इत्यादि संसार दर्शन जो है वो हो ही रहा है, है। इसलिए सिर्फ सुनने से हो गया ऐसा मत समझो जी

क्या बोला है श्रोतव्यो मंतव्यो निधि बोला है श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्या बोला है ये तव्य प्रत्यय बोलता है इसको तो मतलब क्या विधि है करना है श्रोत विह ठीक तरह से सुनो मंत्र विह ठीक मनन करो निधिध्या उसके बारे में शुरू से ध्यान करो

ये उसका अर्थ है है ना? और न उसके बारे में ध्यान करो निध्यास तो बिना सवाल है इसलिए इतिश श्रवणोत्तर काल यो हो। ओ श्रवण के बाद श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन यो विधि दर्शनाथ फल के बीच में ओ श्रवण उत्तर काल में क्या प्रणाम पड़ बेगा

मननादि निधिध्यासन हो विधि दर्शनाथ मनन निधिध्यासन जो बोला है विधि है ये विधि है समझा ऐसा आपको डांट देना हैं कि श्रवण से नहीं होता यदि श्रवण से होता होता ना मंत्रव्य निधि नहीं बोलते नहीं बोलता मंतव्य हाँ। निध्यास्तव तो है

ओ तव्य प्रत्यपोलन इसका मतलब वही है करना कर इसलिए विधि बल है, तो है। तस्त प्रतिपत्ति शास्त्र प्रमाण कम ब्रह्म अभ्युपगंत इसलिए प्रतिपत्ति विधि प्रतिपद्य उपासना स्पष्ट हो ज्ञान आपको जी उपासना ही है प्रतिपत्ति विषय त

प्रतिपत्ति शब्द का प्रयोग तो उधर भी होता है लेकिन यहाँ पर उपासना के लिए रिजर्व किया प्रतिपत्ति विधि विषय यही वह प्रतिपत्ति विधि है उपासना विधि है इसके लिए शास्त्र प्रमाण कम ब्रह्मा देखो फिर एक बार बोला उसका प्रामण्य कैसा आ गया वहाथवाद को प्रामाण्य कैसा मिल गया जी

ये होने से मिला मैं तो शुरू उतना ही बोला होता तो हम उसको स्वीकार नहीं करते उसी प्रकार इधर भी शास्त्र प्रमाण का ब्रह्म अभ्योग ऐसा ही समझना पड़ेगा क्योंकि वो माता से जुड़ा हुआ है उपासना से जुड़ा हुआ है यहाँ तो पर क्रिया है स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है बहुत जबरदस्त है जबरदस्त है न

भी देखो भी आएगा भी भी आएगा।, <laughs> आएगा। इसलिए देखो वो, वो इतना शास्त्र में विश्वास है इसके विरुद्ध आर्ग्यूमेंट जो है इतना प्रबल रूप से करते वो भी शायद नहीं कर सकता इतना प्रबल ऐसा yes. बोलता है, है ना? क्योंकि उसका उत्तर वो जानते हैं। <laughs>

तो जब शंकराचार्य जी का कॉन्वर्सेशन मंडल मिश्र से हो रहा था हाँ। तो जैमिनी और ऐसे कहते हैं जैमिनी और याद जी दोनों के और जैमिनी कह रहे थे कि शंकराचार्य जो मेरा इंटरप्रिटेशन देना बहुत ठीक है, <laughs> है।, है? ये सर्टिफिकेट तो दोनों ने दिया ऐसे बोलते कुछ बोलता है, है। अभी अत्र थी

अभी शुरू होता है हाँ अभी उत्तर पक्ष मतलब सिर्फ बाद में आने वाला पक्ष ऐसा नहीं है उत्तर पक्ष इसको उत्तर देता है <laughs> अभी हम कहेंगे साहब में तो बहुत जोर से बोला न जी जबरदस्ती से होता है

ना ऐसा नहीं है, है ना? बोलो कर्म ब्रह्म विद्या विद्याफलो वैलक्षण्या

शारीर वाचि मनसुतिस्मृति सिद्धम धर्माख्यम यद्षया जिज्ञा अथा धर्म जिज्ञा सूत्रिता

अधर्म हिंसादिजिज्ञा तोदनालक्षण

धर्माधर्मो फले प्रत्यक्षे शरीर सुख दुखे शरीरवा

उपयु्यनेह्मादिषु स्थावराषु प्रसिद्धे देखो आप बार बार बार बार क्या कर रहे हैं वहां पर कर्म

कर्मकांड में जो संबंध है उसी संबंध को यहां पर खींच के लेना पड़ेगा आके लेके आना ऐसा बार बार बोल रहे हैं और सादृश याद रखो सादृश्य क्या है वहां पर भी अर्थवाद ऐसा बहुत है ऐसा देखा तो वही ज्यादा है है ना और इस

बाकी लोग उसको पढ़ा ये कुछ भी मतलब नहीं ऐसा होता है वैश्वन लोग पढ़ता है ना जी ये क्या जी उसमें गप्पा गपा ऐसा बोलता है ना इसलिए वहां पर देखो उसको सुनकर ये प्रामायण्य हम नहीं बोल रहे जी वहां पर वो विधि से संबंध है वो कर्तव्य है कर्तव्य करो

बाद में उसका प्रामण्य आपको मालूम होगा समझा अभी वहां पर जहां पर वो देखते ही प्रामण्य नहीं दिख पड़ता लेकिन विधि के साथ ही दिख पड़ता है उसी प्रकार इधर भी ब्रह्मवाक्य अर्थवाद जैसा है

सिर्फ उसको समझने से मतलब नहीं है इसलिए विधि के साथ ही समझना ऐसा हो गया अभी कर्म तो नहीं हो सकता ऐसा निश्चय हो गया पहले अभी कर्म को छोड़ दिया उपासना को लिया है क्योंकि इधर भी देखो शंकराचार्य के पहले द्वैतीय लोग नहीं रहे द्वैत ऐसा नहीं था

अद्वैत का ही एक पक्ष है ये समझो। यहां पर जो अद्वैत बोलते थे वो से, से, कुछ वृत्तिकार लो, वो क्या कहते थे वो अद्वैत तो भी है एक तो प्राप्त भी होगा ऐसा भी बोलता है लेकिन उपासना करो उपासना से मोक्ष सिद्ध होता है

समझेगा ना आपको अद्वितिन होगी बोल रहा है इसको लेकिन सिर्फ समझने से होता है ऐसा नहीं है उपासना करना ही पड़ेगा समझकर उपासना करना पड़ेगा समझकर उपासना करना कैसे -कैसे समझ समझकर उपासना करना पड़ेगा तो गया ना इसलिए वो बोलते थे अभी वो उससे प्रभावित होकर शायद बोलते थे ऐसा वो मीमाम से

प्रभावित होकर शायद ऐसा कहते थे ये अद्वित पूर्व पक्ष ही है लेकिन कर्मकांड से प्रभावित होकर कर रहे हैं इसलिए वहां पर बहुत सादृश्य दीख पड़ता है ठीक हो गया अत्रीय पूर्व पक्ष का है पूर्व खत्म हो गया अभी हाँ। अभी बोल रहे तो हैं वो उपासना को तो लेकर वो कहा है।

मैं ही बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जी ये ये अद्वित होने पर भी शंकराचार्य के पहले कुछ लोग ब्रह्मसूत्रों सूत्रों को व्याख्यान किया है समझ ना वो तो शंकराचार्य का भाग आने के बाद तो सब मर चुका कुछ नहीं अभी ऐसा तो देखो तो मेरे आचार्य बोलते थे

वो तार्किक लोग वेदांत के बारे में बहुत लिखते थे पहले शंकराचार्य आने के बाद इतना पीटा है तार्किकों को बाद में एक ग्रंथ भी नहीं लिखा मर गया वेदांत के बारे में नहीं लिखा है ना उसी प्रकार इधर भी हो चुका है लेकिन क्या है वो अद्वैती होने पर भी मीमांस से प्रभावित

हो चुके थे है ना वो उसके आधार पर ऐसा बोलते थे तुलिस को वृत्तिकार कहा जाता है। हृत्तिकार वृत्तिकार वृत्तिकार कहा जाता है समझा गया ना आपको अभी नया ऐसा नहीं है कर्म ब्रह्म विद्या विद्यालो वैलक्षण्या कर्म विद्या विद्याल ब्रह्म विद्या विद्याल

दोनों बहुत फर्क है दोनों में बहुत फर्क है क्या फरक है देखो अभी कर्म क्या है वो कर्म का फल क्या है बोलते शारीरम वाचिकम मानसंच कर्म शुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम कर्म बोलते ही है ना

शारीरिक हो सकता है वाचिक हो सकता है मानस हो सकता है है ना शारीरिक मतलब ओ खुद उठना है वहां पर उड़ाना है प्रदक्षिणा करना है ओ किसी को कच्छा पकड़कर ऐसा जाना है बहुत कुछ है वहां पर तुझ लोग है ना और उनके पीछे कच्चा ऐसा पकड़ कर ही जाना पड़ेगा और बीच में छोड़ दिया और प्रायश्चित है बहुत है

है ना ये शारीरिक है वाचिक है बोलता है औषत तो इ बोलता है जाप करना पड़ेगा है? ये सब कुछ है बाद में मानसम वो भी है मानस मतलब मैंने बोलना गुर ये से गृहितम साम कर सोच कर सोच कर करो ऐसा उधर भी है है ना इसलिए

मानसंच कर्म ये तीन प्रकार से होता है शारीरिक वाचिक मानस और श्रुति स्मृति सिद्धम धर्म्यम ओ श्रुतियों में स्मृतियों में ये धर्म के नाम से ये सब कुछ बोला है ये दुष्या जिज्ञासा अर्थात तो जिज्ञासा सूत्रता इसके कारण जो जिज्ञासा है उसमें

धर्म तो धर्म जिज्ञासा में बोला है धर्म जिज्ञासा में क्या क्या है उसी को क्या है एक कुछ ना कुछ अर्थवाद को बोलता है मैं क्रिया क्या है बोलता है वो शारीरिक शारी कर्म क्या है वाचिक कर्म क्या है मानसिक कर्म क्या है सब पूछ बोलता है इस प्रकार पूरा पूरा सिद्ध कर लिया बाद में जिस प्रकार करने को बोला है

उसी प्रकार क्या तो मिलता ही है पर याद रखो व्यास जी बहुत बहुत सुंदर सिखाते हैं इसको यहां पर यजमान भी है और उसको करने वाला भी है ऋत्विक है।, है ना अभी वो

कर्म को फल मिलना है तो यजमान के ओर से दो जिम्मेदारी है और मृत्यु के ओर से ओर से तीन जिम्मेदारी है यजमान की ओर से क्या है अन्नदान और दक्षिणा दक्षिणा भी निश्चित है सब कुछ बोलता है

बहुत कम दक्षिण वाला ज्यादा दक्षिण वाला है दक्षिण कम दक्षिण वाला भी है वहां पर वो चर्चा आती है क्या है बार बार एक निक्रो एक निरा बोलते रहते हैं तो कितना खर्चा है अच्छा ऐसा नहीं है खर्च कुछ भी ये नहीं हो ये है उसको भी करो इसके इसलिए उसके आधार पर वो बोलता है सामर्थ्य इसके आधार पर बोलता है

इसलिए दक्षिणा और अन्नदाना ऐसा मैं नहीं देख सकता हूं इतना दक्षिणा ऐसा बोले तो ये नहीं कर सकते ये करो बोलेगा ठीक है अभी ऋतु के बारे में क्या है पूछा ऋतु के बारे में ऐसा है ओ मंत्रोच्चारणा और

ओ, जिस प्रकार से जिस क्रम से कर्म को बोलता है उस क्रम से करना और तीसरा क्या है एकाग्रता शारीरिक वाचिक मानसिक दोनों आगे तीनों आ गया आपको तीसरे वहां पर भी एकाग्रता मतलब

ऐसा भी कुछ ना कुछ बड़ी समस्या सही चिस्ट करता है तो ऐसा हम नहीं कर सकते ऐसा प्रैक्टिकल रखा है एकाग्रता मतलब क्या है वो काम करते समय ऐसा वो काम करो उठो इधर पारो गारो, गारो, ऐसा करते समय उसके ऊपर एकाग्रता कर्म में गलत नहीं होना लेकिन कब मानसिक एकाग्रता कब क्या है वो उसी सिर्फ मानसिक एकाग्रता मतलब ऐसा पूछा

वो जब जाप करना है आहुति देना है उस समय एकदम मन से सोच कर ही करना है ना अभी उच्चार में गलत हो गया तो कर्म का फल नहीं है बहुत दृष्टान्त है ओ ओ ओषि का नाम भूल गया मैं कोई यज्ञ करा रहा है

और सावेद बोल रहा है वहां पर स्वर गलत हो रहा है वशिष्ठ के बच्चे लोग पुत्र लोग आए थे वो कहते हैं ये गलत हो रहा है तुम रोको यजमान को अच्छा नहीं होगा ऐसा बोल रहा है वो थोड़ा घमंड क्या बोल रहा बोलने को शुरू कर दिया गलत बोल रहा है वो गुस्सा आ गया

बोला तुम नीचे जाओ वैसा बोल दिया उसका ऋषित्व नष्ट हो गया पामर बन गया है ना बाद में बहुत बहुत बहुत, बहुत पंचाक्षी जाप करके फिर एक बार उसका स्थान को वापस आया समझ में आ रहा है ना इसलिए उच्चार है क्रम है वो अभी जो

जो सामान्य हवन करता है उसमें भी क्रम सब गलत है एक दो नहीं है फल कैसा मिलता है एकाग्रता तो बिल्कुल नहीं कैसा मिलता है जी है ना इसलिए यहां पर ऐसा कर श्रुति स्मृति प्रसिद्ध सब कुछ डिटेल बताता है है ना

तो एक करने के लिए हो गया अधर्मो भी हिंसाधि प्रतिषेध चोधना लक्षणत्वा जिज्ञास परिहाराया अधर्म भी है ऐसा मत करो ऐसा है दृष्टांत क्या है हिंसाधि बहुत कुछ है मत करो मत करो ऐसा हिंसाधि प्रतिषेधना चोदना लक्षणत्वा प्रतिषेध चोदना मतलब

मत करो ऐसा वाक्यों से बोलने वाला जिज्ञासा वो भी जिज्ञास है लेकिन सिर्फ धर्म को नहीं है अधर्म को भी जिज्ञासा करता है क्यों परिहार आया परिहार करने के लिए बोलता है है ना तयो हो इन दोनों में चोदना लक्षण यो हो दोनों चोदना लक्षण ही है चौदना मतलब क्या बोला बोलो करने के लिए जो बोलता है

वाक्य वेद वाक्य प्रचोदना नहीं है वेद वेदवाक्य उपदेश है देखो प्रचोदना ऐसा क्यों नहीं बोलना है ना प्रचोदना एक आदमी दूसरा को कर सकता है है ना नहीं किया तो, तो कुछ ना कुछ होता है ओ।

थपड़ मारेगा सब तो हो जाता है काम यहां पर वेद ऐसा नहीं कर रहा है सिर्फ बोलता है, बोलता है। सिर्फ उपदेश है इसको इसलिए चोदना मतलब वाकी ही है चोदनालक्ष्मी हो अर्थ अनर्थयो धर्म अधर्म अर्थ अनर्थ धर्माधर्मयो फले प्रत्यक्ष सुख दुखे का फल क्या है

प्रत्यक्ष क्या है सुख दुख फल के टाइम में प्रत्यक्ष पहले नहीं है फले प्रत्यक्ष सुख दुखे शरीर वांग मनो गिरेव ये फल जो है फल वो कैसा है शरीर वांग मनोविरेव उपभूज्य देखो फल जो कर्म करना जो है

शारीरिक वाचिक मानसिक है ना उसका फल भी वैसा ही होता है है ना? अभी वो शरीर सुंदर होता है ऐसा है जैसे सुंदर होता मतलब वो ऐसा करने वाला भी है और वाच वाक अच्छा होता है इन्फ्लुन्शल होता है मानसिक मन शुद्ध होता है हिबिलिटीज आता है बहुत कुछ है उसमें

है ना इसके बारे में दीर्घ ग्रुप से आता है अभी नहीं बोलना वो विद्यमान विषय इंद्रिय संयोग जन्य सुख का ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं अभी वो सुख कैसा होता है विषय इंद्रिय संयोग विषय इंद्रियों से संयोग जब होता है तभी वो पद होता है ब्रह्मादिषु स्थावरांत प्रसिद्धे ब्रह्मादिशु मतलब हिरण्य से लेकर

यहां तक मालूम है ना ओ सब प्राणियों में वहां तक है देखो इसमें जरा का और व्यापक लेना चाहिए तो तो तो क्या एवलेबिलिटीज आती है तो भोग नहीं हुआ ना सही चाहिए

विषेंद्र सोग है विषयद्र सोग होते समय भी वो बुद्धमान है क्या है विषयेंद्र सोग से ही आता है अभी आपका वाक अच्छा हो गया अच्छा। वो कैसा हो गया ये भोग है या नहीं भोग किसको होता है भोग होता है पराग्नि को वही ज्ञाता कर्ता, भोक्ता है लेकिन सोते समय नहीं होता है जब उठा है

जब जगा हुआ है उसी समय जो होता है और अनुभव करने वाला इंद्रिय नहीं है अनुभव करने वाला बुद्धि नहीं है अनुभव करने वाला प्राण ही है क्योंकि कर्ता भोक्ता ज्ञाता वो है ठीक है है ना नषय से योगी ब्रह्मांत यहाँ तक यहाँ पर जो है प्राणी ब्रह्मा से लेकर यहाँ तक सब लोगों में ऐसा है

बोलो देहवत्सु त्सु लेकर मन्यवाद्यो है ना ब्रह्मां पर है

लेकिन मनुष्यत ये पर्याप्त है ये भी लिखने वाले में ऐसा छोटा छोटा होता है नहीं तो क्या होना मनुष्यत्व ब्रह्मत्म ऐसा आना पड़ेगा और ब्रह्मत्वादेश ऐसा आ जाए तब ठीक हो जाएगा नहीं तो मनुष्यत्वाद नहीं चाहिए मनुष्यात मनुष्य से लेकर

ब्रह्मांतु है ना अभी देहोत्सु सुख तारतम्य अनुश्रूते सुख में तारतम्य हम देख रहे हैं सुन रहे हैं तारतम्य मतलब क्या है कंपेरेटिव सुपरलेटिव समझ रहे है ना अनुश्रिय बोलो ततच

तद्ये तोर्म से तारतम्य गम्य तेम सुख में तारतम्य जब है तब सुख साधना भी, भी तारतम्य हो रहा ही है।, है ना जी ओ, ओ सुख मतलब क्या है फल है फल में कब फर्क होता है

वो अच्छा पल देने वाला अंग जो है है ना उनमें जो, जो तारतम्य है उसके द्वारा ही फर्क आना है नहीं तो नहीं आएगा तो जिसे ज्यादा ज्यादा साधन किया उसको सुख। ऐसा इस प्रकार इस प्रकार देह से संबंधित है जैसे मनुष्य के देह में भी सुख है और ब्रह्म में है तो ये सुख तारतम्य हुआ ना? है ना सुख तारतम्य है लेकिन वहां पर वो कारक जो है

जो जो कराने में जो जो भाग लेता है उन सब में फर्क हो रही है सुख में फर्क हो रहा है देखो जी ब्रह्मा जी अत्यंत सुखा उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं के चे चे और उससे उसे नीचे कम होता है क्यों होता है, देह है ना। ब्रह्मा का होने दो तो जी कुछ भी होने दो तो। ऐसा क्यों हो गया वो, वो ऐसा श्री उसको क्यों आया है ना इसलिए

ओ शरीर के बारे में नहीं है सुख के बारे में बोल रहा है फल क्या है सुख है जब सुख फल है सुख अलग अलग सुखाने के लिए सो जब साधन में थोड़ा फर्क होता है तभी होता है ठीक है जी मनुष्य से लेके ब्रह्म के कुछ भी होने तो जी कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन सुख शरीर के बारे में नहीं है

सुख में फर्क हो रहा सुख है सुख में फर्क क्यों होता है सुख प्राप्त करने के लिए जो साधन है उनमें से फर्क होता है इसलिए तो होता है दो लोग एक ही प्रकार से लिखा है तो एग्जाम्पल में इक्वल मार्क आता है और एक ही प्रकार का तो होता है और ठीक तरह तो से दोनों अध्ययन किया है या कम किया है ज्यादा किया है उसमें अवारस कम हो जाता है ज्यादा हो जाता है उसी प्रकार जरूरी

तद हेतु धर्म से कह रहा हूँ इसीलिए वो कह रहा है वो ये बोल रहा है तद्येतु और धर्म से में गम्य थे तद हेतु इसलिए हेतु हाँ हेतु हाँ धर्म धर्म जो है उसमें तारतम्य है तद्हेतो और धर्म से तारतम्यम गम्य थे

धर्म तारतम्या अधिकारितारतम्यम है ना ओ तारतम्य क्या आता है अधिकारित तारतम्यम अधिकारी ही अलग है ना क्योंकि जिसको अधिकार नहीं है उसको एक कर्म करके के लिए बोलता है शास्त्र जानता है कौन क्या कर सकता है जानता है

जो कर सकता है उसी को बोलता है ऐसा करो है ना निकारित प्रसिद्ध बोलो अर्थिव सामर्थ्याम्यम अभी अर्थित्व सामर्थ्यादिकृत अधिकारी तारतम्यम प्रसिद्धम अर्थिव सामर्थ्य क्या है देखो

ओ एक वाक्य है अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अविपर्युदस्त तो वाक्य है। अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अविपर्युदस्त शास्त्रेण अविपर्युदस्त अविपर्युदस्त यहां पर ये वाक्य कहा है मैं नॉट एबल टू लोकेट इड है ना

बहुत बड़ा वाक्य है शायद शबर स्वामी ऐसा लोग बोलते हैं ना अभी देखो यहां पर अर्थी मतलब क्या है चाहने वाला ये चाहना है पैसे से नहीं ओ अर्थी मतलब अर्थ को चाहने वाला आप जो बोल रहे वो अर्थ है यह अर्थी है अर्थी, अर्थी।

बाद में समर्थ उसको करने के लिए आप जो अर्थ बोला वो हो सकता है समर्थ मतलब वो करने के लिए यो योग्यता होना है इतना दक्षता देना है सब बोला तो दे सकना है कोई कर सकता है नहीं तो नहीं कर सकेगा <coughs> अर्थी समर्थ बाद में देखो विद्वान यह सबको ठीक तरह से जानना है

जो कर्म है को कैसा करना ऐसा फल क्या है देवता का स्वरूप क्या है ये सब कुछ जानकर ही करना है ना न जानकर किया तो फल नहीं ऐसा नहीं है लेकिन बहुत कम हो जाता है एकदम ठीक सब कुछ समझ कर किया तो वो फल पूरा होता है यदे वह विद्या करोति

श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीरवत्मती है ना यदे विद्या कौती मतलब वो पूरा पूरा ठीक तरह से समझकर करता है तब वीरवत्तरम भवती है ना से ज्यादा फल मिलता है वीरवत्तरम भवती है ना इसलिए अर्थी समर्थो विद्वां चौथा क्या है

शास्त्रेण अभिप्रियुदस्ता शास्त्र से वो नहीं करना है ऐसा नहीं बोलना समझेगा ना उसको करने के लिए अधिकार नहीं है ऐसा बोल बोलते वो नहीं कर सकता अच्छा। एक एक कर्म को एक एक अधिकार, अधिकारी है समझा अभी मैंने इसके बारे में एक बार बोला हूं वो इस संदर्भ में याद दिलाता हूं

क्या है वो ओ... ज्योतिषो में स्वर्ग काम हुई जैता ऐसा है है ना अभी अश्वेध राजसूय क्षत्रिय ही करना है है ना अभी जब करना है तभी करना है ब्राह्मण वसंत ऋतु में करना है और वैश्यों को क्षत्रियों को भी अलग अलग टाइम है

और वहां पर जंगल में प्राणियों को कुछ ना कुछ बीमार हो गया ठीक करने के लिए चेक नहीं कराता है याद ही करना है उसको हंटर है ना इसलिए ऐसा वो शास्त्र स्पष्ट बताए कौन क्या करना जो बोलता उसको छोड़कर और कोई है तो उसको नहीं कर सकता

शास्त्र अनुपरयुद्धस्ता हाँ। तीनों में से एक भी होगा और शास्त्र बोला कि इतना कर सकता है अर्थित करेगा कर सकता है ना नहीं चारों चाहिए नहीं, सभी चाहिए सभी चाहिए जैसे व्याधि है व्याधि का तो दूसरी का नहीं जी हाँ। शास्त्र शास्त्र जैसा कहता है इसलिए वहां पर वो उसको कराने वाला है वो। अभी विद्वान जो है हाँ। वो विद्वान सब जानता है

वो करे ना करने वाला वो है ये करने वाला अलग है ठीक है ना ये कोई भी हो अभी वो नहीं बैठ सकता मैं बैठता हूं ऐसा नहीं बोल सकता ऐसा नहीं हाँ ना शास्त्र जिसका निषोध नहीं किया है वो ही बैठ सकता है शास्त्री दुष्ट है हाँ। ना यहां पर क्यों बोला

अर्थी समर्थो विद्वान जो है यहां पर अर्थित्व सामर्थ्य बोला है ना दोनों को लेकर बोला है विद्वान बाद में आएगा अभी आएगा है ना सामर्थ्या अधिकारित आरतम्यम वहां पर अधिकारित है है ना अभी देखो ओ कभी अग्नि होने वाला एक होता है ब्राह्मण

बाद में अगला मनमंत्र में वो अग्नि जैसा पैदा होना है अभी बहुत घोर तपस्या करता रहता है वो यज्ञ कर्म भी करना है वो वो करता रहता है वहां पर क्या है वो अग्नि होना इसलिए कर रहा है इसलिए ऐसा कंपटीशन में कुछ लोग रहते हैं लेकिन सब लोग नहीं जीतते एक ही जीत है

कोई एक ब्राह्मण अग्नि बन जाता है समझ ना उसी प्रकार इधर भी, ये है ना यह दृष्टान तथा बोल याद अनुष्ठा विद्या साम विशेषा उतना ही नहीं

विद्या सामर्थ्य बोल दिया न तथा यागायीना याग इो कर्ने को जो करने वाला, अनुठान करने वाला वाला जो है उनमें विद्या समाधि विद्यासमशेषा है ना नोलो उत्तरेण पथागमनम

इतन धूम्रमेण दक्षिण पथागमनम तुकता शास्त्र यतमुषिस्मा गम्य

यागा विद्या समाधि विशेषात ना वो विद्या सो विद्यासमे नया उपनिषदा अस बोक्ता है ना ये विद्या मतलब अर्थी समर्थ आ गया विद्या बाद में क्या है समाधि विशेषात समाधान में रखना मन को

ए, किसी प्रकार का उतावला नहीं रहना कर्म करते समय है, कैसा रहना है इसका नियम है पूरा प्रवान करता है वो जितना समाधान से जितनी एकाग्रता से वो करता है वो समाधि विशेषात बोला है ऐसा इसमें भी फर्क हो सकता है ओ, फल थोड़ा कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है समाधि विशेषा

पथा, पथा मतलब उत्तरे है ऐसा है ना जी भगवत गीता में उत्तरेगमन केवलूर्त दत्साधन धूम्रमें दक्षिण पथागमन मतलब यहां पर केवल इष्टपूर्त साधना

इष्टा मतलब वो सिर्फ अग्निहोत्र आदि यज्ञ कर्म है कुछ बहुत कुछ कर्म करे क्या है वेद के अनुसार ही आचरण को ये सब कुछ नियम है इष्टा में पूर्त में क्या है ये अपने लिए होने वाला इष्टा में क्या है सिर्फ अपने को ही उद्देश्य में रखकर करने वाला क्रिया पूर्त मतलब क्या है

बाकी लोगों को समाज को दृष्टि में रखकर करने वाला मतलब एक कुआं को बनाता है एक सरोवर को बनाता है घर बना के देता है रास्ता करता है उपवाना धर्मशाला करता है नहीं तो वो एक वन को बनाता है है ना ऐसा किया

वो पूर्त बोलता है याद रखो यहां पर हमारे में वो कुछ लोग भूलते हैं देखो वहां पर कितना दान देता है बाकी कंट्रीज में यहां पर कुछ भी होता है कुछ नहीं इतना आई डोंट नो दे डोंट एनी थिंग बट दे गट टॉकिंग यहां पर जितना दान वगैरह होता है अब भूल जाओ दुनिया में कहीं भी नहीं होता है

हर मंदिर में कितना हर एक मंदिर में है ना इसलिए वहां पर फर्क क्या है यहां पर इंडिविजुअली करता है वहां पर इंस्टीट्यूशन वाला करता है उसमें क्या है इंस्टीट्यूशन में क्या तो मेंटेनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन तो नुकसान हो गया ना यहां पर डायरेक्ट उसको ही जाता है है ना

और इंस्टीट्यूशन वाला थोड़ा खाता है भी <laughs> उसमें ईगो प्रॉब्लम भी हो जाता है इसलिए यहाँ हाँ। हाँ पर ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्ट जिसको जाना है उसी को जाता है था पूर्त था नहीं समझ में के, अपने नहीं नहीं अपने पुण्य के लिए कर्म सिर्फ उसको ही दृष्टि में रखा है पूर्त में बाकी लोगों को दृष्टि में रखकर करने वाला कर्म है ना ने, ने,

दत्ता मतलब दान आदि है ना आदि है वो दान करने के लिए क्या समय है किसको देना है बहुत कुछ है यही ना आप शास्त्र को देखा स्पेशली मीमांसा को देखा वो एक पर्वत है।, है ना उसके अनुसार ही करना पड़ेगा जो कुछ करते है, उसके अनुसार करना पड़ेगा है ना

अभी ओ, ओ आ ऐसे लोगों को क्या होता है केवल इिष्टापूर्त साधने ही धूमादिक्रमे दक्षिण उसको धूमिक बोला है यहाँ पर भगवदगीता में जो है वो है। तुख तारतम्यम तत्धन तारतम्य वहां पर भी सुख है साधन तारतम्य भी है, तो है। शास्त्र या वत्म्पाषिवा

गम्यते है? है ना मतलब ओ कर्म जब तक क्षय नहीं होता है तब तक चंद्रमंडल में रहता है ओ बाद सूर्यमंडल में रहता है ओ बाद में वापस उठता है तेदम भक्त स्वर्गलोकम विशाल मुखीणे पुण्य मतलोक विशंती है न ऐसा बोल रहा है इत्यस्मात

खलव तो चोदनालधर्म साध्य गम्य से तम्य वर्तम तथा मनुष्यादु नारक

मनुष्य से लेकर नारक स्थावरांत नरक गति वाले स्थावन जी हाँ नारकीय गति वाले स्थावन जी तो स्थापन नरक में रहने वाला स्थावरान्तेषु मतलब यहां रहने वाला प्राणी तक है ना सुखला जो है सुखलेश सुखलेश जो क्यों बोल रहा है बाद में आपको मालूम होगा बहुत कम मिलता है सुख

बहुत कम है सुकल के लिए चौदना लक्षण धर्म साध्योद ये ये ये वाले प्रेरित होकर ही साध्य होता है तारतम्य वर्तमान हम हाँ। उससे ही हो रहा है ये तारतम्य हमको समझ में आ रहा है फल भी हो कुछ भी हो और करने में हो और तारतम्य हम देख रहे हैं है ना

इसके लिए दृष्टान्त बाद में देखे बोलो स्मृति स्मृतिपुराय